एक बार रघुनाथ बुलाए सब आए बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन बोले बचन भगत भव भंजन सुनू सकल जन मम बाने कहू न कछु मम ताऊर यानी नहीं अनित नछु प्रभुताए सुनु करह जो तुम ही सुहाये एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले हे समस्त नगर निवासियों मेरी बात सुनिए यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ ना अनित की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो करोई सेवक प्रियतम मम सोए मम अनुशासन मान जोई जौवनी जो तिकु भाखों भाई तोम ही बर जहु भय विसराई बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा साधन धाम मोक्षकर द्वारा पाई नये परलोक संवार वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने हे भाई यदि मैं कुछ अनित की बात कहूँ तो भय भुला कर बेखटके मुझे रोक देना बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है कठिनता से मिलता है यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया सो तो परत दुख पावे सिर धुन धुने, धुने पछता ही ही ये स्वर ही, से मिथ्या दोष लगाए वह परलोक में दुख पाता है सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है यही तन कर फल विषयन भाई स्वर्गौ सल्पयत दुख दाय नर तनुपाय मन देहि पलट सुधाते सठ बिष पर बहुबल कह नो भ्रमतनाशी हे भाई इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं जो पारसमणी को खोकर कर बदने में घुघची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायुज और उद्भिज चार खानों और चौरासी लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है फिर सदा माया कर प्रेराम काल कर्म सुभाव गुण घेरा कब हु नर, नर तनुभव बारिध कहुबेरोमुख मरुतु ग्रह मेरो दुर्लभ साज सुलभ कर माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं इस प्रकार दुर्लभ कठिनता कटिंत, से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं जो न नर समाज सपा सोकृतनिंदक मंदमते आत्माहन गति जाय जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है